अथाष्टम ऊस्थ दीप प्रकरण आप पूर्वोत्तर सात प्रकरणों के अन्तर आठवा ऊठस्थ नामक प्रकरण आरंभ करते हैं यद्यपि शुरू में जैसे बताए या प्रत्येक प्रकरण एक अपना ग्रंथ अलग ही है पुस्तक इधर दस मान लो पंद्रह अलग अलग ग्रंथ उनको मिला के एक ग्रंथ में अनुसूचित प्रत्येक प्रण अपने आप में अद्वैत का समझाने परिपूर्ण तो का करा देता है। तम बता दे जो इस पाठ को नित्य करेगा समझेगा वो मुक्त हो जाएगा इसे प्रत्येक प्रकरण के आरंभ हम ये भी बात कहते हैं कि भाई लेकिन फिर यही प्रत्येक प्रकरण अलग अलग ग्रंथ ही है यहाँ फिर प्रत्येक ग्रंथ के आदि में अधिकारी प्रयोजन संबंध विषय सारो बताना पड़ेगा क्यों नहीं बता रहे हैं टीका कहेंगे, देखिए पहले मंगलाचरण करते टीका श्री भारतीय श्री भारती विद्यारण्य मुनि ये दोनों हमारे गुरु हैं ईश्वर उनको नमस्कार करके कूटस्थीप से व्याख्याम करवे कूटस्दीप नामक इस प्रकट ग्रंथ की तापर्य दीपिका व्याख्या तात्पर्य दीपिका नामक व्याख्या को मैं करता हूं ऐसे रामकृष्ण पंडित जी बोल रहे जो कि मुनि और भारतीय दोनों की वो शिष्य थे दोनों से पढ़ाई किए हैं अतएव उनके दोनों को प्रणाम करके कहते उनके द्वारा बना हुए इस ग्रंथ का मैं एक टीका लिख रहा हूँ जिस का नाम है तात्पर्य दीपिका अत्र मोक्ष और मोक्ष साधन से ब्रह्मत्म ग्ञान से तम पदार्थ शोधन पूर्वक त्व पदारोधन परम कटदीपाख्यम ग्रंथ आरभ में आचार्य अस््रंथस वेदाण ये विषयादत्ता सिद्धि प्रेत पदलक्ष वाच्यौ कुटस्थीव स्वृष्टा निर्देशति कहते हैं मुक्षु का साधनभूत मोक्ष के साधन मोक्ष का साधन क्या है ब्रह्मत्मक और वह ज्ञान बिना पदार्थशोधन होता नहीं क्योंकि सभी जानते ईश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध है है ना वो तो सर्वज्ञ हैं सर्वशक्तिमान है करुणा सागर है आनंद सागर है गाते भी हैं आरतियों लेकिन तुम पदार्थ कोई जाने बिना सही से कि तत्पदार्थ की विश्लेषण करते रहने से कोई फायदा नहीं क्योंकि वह तत्पदार्थ उसने देखा भी नहीं है जो सगुण ईश्वर उसको भी नहीं देगा किसी सुना है उसके बारे में दान करता उसके बारे में लेकिन देखा किसको है खुद को देखा है सारा व्यवहार करता खुद को जानता है इसे खुद से शुरू कर देना सर्वश्रेष्ठ होता है अद्वैत वेदांत को समझने के लिए तुम पदार्थ का शोधन से शुरू किया जाता है अरे त्व पदार्थ शोधन परम तुम पदार्थ शोधन परक उठस दीपाक्षम ग्रंथ नामक ग्रंथ का, का आरंभ करते हुए आचार्य श्री भारती अस्य ग्रंथ ग्रंथ का वेदांत प्रकण ग्रंथ होने के कारण सद विषय आदमी वेदांत का जो विषय है वो इस ग्रंथ का भी विषय आदि है अतः पृथक कोई मंगलाचरण करके विषयादि कथन करने की जरूरत नहीं रहा तदव अभिप्रेत्यादि के द्वारा ही इस ग्रंथ का भी विषयादि का सिद्धि को स्वीकार करते हुए तुम पदा लक्ष्य वाच्य पद का लक्ष्यार्थ पर दोनों को बताने लायक कौन है त्व पदार्थ लक्ष्यार्थ उत तम पदार्थ वाच्यार्थ जीव इन दोनों को स्वृष्टान्त भेद निर्देश दिए के द्वारा भेद पूर्वक निर्देश करने जा रहे हैं खादित कुड्ये दर्पणादित्य दीपतिवत्त कूटस्थ भाषि देहो धीस्तवे न भाष्यते कहते कि देखो दीवार, दीवार कुड्यू बने दीवार दीवार कैसा है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित सूर्य के सामान्य प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और आपने क्या कर दिया बाहर खड़े होकर के दर्पण पकड़ लिया दर्पण को इस तरह से पकड़ा है कि दर्पण का प्रतिफलित दर्पण से प्रतिफलित जो प्रकाश है वो भी दीवार पर गिर रहा है अर्थात दीवार दो प्रकाशों से प्रकाशित हो रहा है एक सूर्य की सामान्य प्रकाश दीवार को प्रकाशित कर रहा है और दर्पण का प्रतिफलात्मक जो प्रकाश है वह भी दीवार को प्रकाशन कर रहा है सूर्य का सामान्य प्रकाश दृष्टांत में जो लिया जा रहा है वह दर्शांत में क्या है उठस्थ है ब्रह्मचेतन सामान्य व्यापक सर्वव्यापक व्याप ब्रह्मचेतन और, तो और दर्पण क्या है बुद्धि जो तो व्यापक ब्रह्म प्रकाश को विशेष रूप में करके शरीर पर डाल दिया और अवश्य प्रकाशित देख रहे हैं। मेरा शरीर बोल बुद्धि कह रही है बात को थोड़ी कहेगा मेरा शरीर किसने देखा शरीर को बुद्धि चैतन्य अनुभव किया और कहा कि मेरा शरीर अच्छा बुद्धि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है चिदाभास बुद्धि में बिंब का सर्व्यापक ब्रह्म का चैतन्य का आभास हो गया वो आभास क्या कर दिया इस शरीर को प्रकाशित इस दर्पण में सूर्य किरण आया और वो दीवार पर जैसे जा रहा है ऐसे ब्रह्म का प्रकाश जो आ गया बुद्धि में और बुद्धि से प्रतिफलित होकर शरीर को प्रकाशित कर रहा है और ये शरीर है हाँ ब्रह्म में जिससे ब्रह्म का सामान्य प्रकाश से भी ये प्रकाशित हो रहा है शरीर पर ब्रह्म प्रकाश का द्वारा भी ये शरीर प्रकाशित हो रहा है और उस ब्रम में ही कल्पित शरीर शरीरांतरिकल जो बुद्धि उपाधि आत्मदर्पण उस दर्मण में प्रति चैतन्य है उस चैतन्य प्रतिफलन से भी ये ये यह शरीर प्रकाशित हो रहा है सूर्य का सामान्य प्रकाश और दर्पण द्वारा प्रकाश है। यहां पर भी ब्रह्म सामान्य चैतन्य और बुद्धिस्थिभाष विशिष्ट चैतन्य दो चैतन्य और दोनों चैतन्य करके आ रहे हैं शरीर को प्रकाशित जैसे वह दोनों के दोनों दीवार को प्रकाशित कर रहे दृष्टांत में दोनों दोनों के दर्रादी दोनों का प्रकाशन करते हैं खादित्य खा कुने खा, खा आकाश ओ आकाश में जो आदित्य सूर्य उससे जो दीपित प्रकाशिते प्रकाशित कुछ दीवार आकाश में स्थित तक जो सूर्य उस सूर्य से प्रकाशित है दीवार प्रकाश, प्रकाश हो गया दर्पणादित्य दीप्तिवत और दूसरा सूर्य कौन है दर्पण में जो पड़ा हुआ प्रतिम्बात्मक सूर्य उसकी दीप्ति से भी दीवार प्रकाशित हो रहा है ठीक उसी प्रकार सामान्य जो चेतन ब्रह्म चेतन उसके तरह प्रकाशित कौन हो रहा है सर जैसे पट में विद्यमान सारे चित्र पट रूप अधिष्ठान में ही है ना पट रूप अधान धारित है प्रकाशित है गृहित है उसी प्रकार ब्रह्मचैतन में सारा शरीर कल्पितों में से ब्रह्म चेतन सामान्य शरीरों को प्रकाशित कर रहा है सारी उपाधियों को प्रकाशित कर दे रहा है इसके अलावा, को प्रकाशित कौन कर रहा है नाष्य वही शरीर को बुद्धि में स्थित तो जो जीव मनिचया भाष और प्रतिम्बात्मक जो चैतन्य है उसके द्वारा भी यह शरीर प्रकाशित हो गया लक्ष्य और वाच दोनों बता दिया एक सामान्य चैतन्य वो लक्ष्य विशिष्ट चैतन्य सामान्य सूर्य प्रकाश और प्रतिफलनात्मक जो विशिष्ट सूर्य प्रकाश तद्वत यहां पर भी है सामान्य ब्रह्म चैतन्य और दूसरा बुद्धि के द्वारा प्रतिफलित विशिष्ट चैतन्य दोनों चैतन्य शर्राज सारे को प्रकाशित करते हैं जैसा दोनों प्रकाश कुड्यादि सारे वस्तुओं को बाकी वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं खादित्य कहते हैं प्रसिद्ध सूर्य क्या था कहना जो प्रसिद्ध सूर्य दुनिया में सब जानते हैं वही तेन के संबंधी आलोको लक्षण लेकिन हमें सूर्य को नहीं लेना है सूर्य के संबंधी जो प्रकाश आलोक मन प्रकाश वो प्रकाश को यहां लक्षित क्या जा रहा है सूर्य प्रकाशित करता है वस्तुओं का मतलब है सूर्य के प्रकाश के द्वारा वस्तु प्रकाशित होते प्रकाश प्रकाशित क्या प्रकाशित हुआ है कुड्यो दर दीवार दर्पणादित्य दीप तिवत दर्पणेशु उसके बाद क्या कर रहे हैं अभी दर्पणादित दीप दीप्तिवत का दर्पणेशु निपत्य पर्यावरत ही दर्पणों में पहले क्या हुआ सूर्य के किरण गिरा दर्पण पर पड़ गया पढ़ के क्या हुआ वहां से प्रतिफलन हुआ उसको संस्कृत पर्यावरत ही प्रतिफलित ही प्रतिफलित में संस्कृत शब्द ही है हिंदी में प्रतिफलन ही करते रिफ्लेक्शन अंग्रेजी कुट्य संबद्ध ही वो भी क्या हुआ वहां से निकल दर्पण से निकल करके सूर्य का प्रकाश दर्पण पर टकराया दर्पण से टकराकर कर प्रतिफलित होता हुआ वो भी दीवार पर पड़ गया इस प्रकार से दोनों प्रकाशों से दीवार प्रकाशित हो रहा है कुड्य संबुद्ध ही आदित्य रश्मि कुट कौन हुआ दर्पण के माध्यम से आए हुआ आदित्य रश्मि एक तो दर्पण से डायरेक्ट आ रहा है सीधे आ रहा है दीवार पे और दर्पण एक तो दर्पण द्वारा आ रहा है एक तो सूर्य से सीधे आया दीवार पे एक सूर्य से दर्पण में होकर दर्पण से आया घूम कर गया। दो प्रकार का है। आदित्य इव वह जिस प्रकार से उस उसको किसको? दीवार पर जैसे प्रकाशन करता है उसी प्रकार से अब दृष्टान्त में दृष्टांत में आएंगे मैंने वो कहस्थ अविकारी चैतन्य ना कहना कैसे वो अविकारी जैसे सूर्य अविकारी है दर्पण विकारी हो जाता है दर्पण पर निर्भर है क्या आपने पकड़ रखा है धूल आया आंधी आई धूल बैठ गया उस पर तो प्रतिफुलन घटेगा साफ करोगे फिर प्रतिफुलन बढ़ेगा तो विकारी हो गया ना इसीलिए और सूर्य माने पकड़े रहोगे सूर्य घूम के इधर चला गया अब से कहा प्रतिफलन होगा सूर्य तो निकल गया चल। उसका होता नहीं। तो नित्य प्रकाश है न तो दिखाई दे दर्पण पर पड़े या न पड़े सूर्य तो है और उसका प्रकाश मानते तो को कोई खंडन नहीं कर सकता बोले पृथ्वी के इस भाग में रहने वाले को नहीं दिखाई दे रहा इस समय मान लो सूर्यास्त हो गया मतलब क्या उस भाग में रहने वालों को सूर्य नहीं है। उसके अन्य भाग में रहने वाले दिखाई दे रहा है ना सूर्य चौबीस घंटा कहीं ना कहीं सुबह चल रहा है कहीं ना कहीं रात हो रहा है निरंतर चलता है। कहते हैं कि अविकारी चैतन्य भाषित प्रकाशित कौन देहा शरीर और दूसरा प्रकाश कौन है यहां जीवे न बुद्धिस्त चिरा भाषे और वह शरीर जैसा वहां भी दर्पण के प्रकाश प्रतिफलित प्रकाश के प्रकाशित हो रहा दीवार उसी प्रकार यहां पर भी के द्वारा भी यह शरीर हो जाता है प्रकाशित है इसे क्या कहना आप चाह रहे हैं कहते आता अनेना इस दृष्टांत अर्थान के कथन के द्वारा सामान्य तो विशेषत कुित्य प्रकाश द्वय इव इस कु भाषित करने वाला प्रकाशित करने वाला आदित्य का प्रकाश कैसा है एक सामान्य और एक विशेष ठीक उसी प्रकार से सेवा भासक चैतन्य द्वय अस्थित प्रतिज्ञा इस देह का भी अवभाषक जो चैतन्य है वो दो है एक चैतन्य को प्रकाशित नहीं कर रहा है दो चैतन्य को प्रकाशित कर रहा है ये हमने प्रतिज्ञा कर दिया अब प्रतिज्ञा घोषित करना पड़े सहानुभाव में तो नहीं आ रहा ना कि शरीर को दो प्रकाश प्रकाशित कर रहा है अनुभव में कहा है दृष्टांत में भी शंकाएं हो जाती है सामान्य प्रकाश आपने यहाँ विशिष्ट प्रकाश डाल दिया प्रकाश दिख रहा है उसे विचित प्रकाश सामान्य प्रकाश के साथ दिखाया जाता है क्या दोनों दिख रहे हैं वहां पे? नहीं जहाँ विचित प्रकाश दिखाई देता है वहां सामने प्रकाश गायब हो गया लगता है लगता है वो खत्म हो गया कहा जैसे कि मानो सामान्य प्रकाश को हटा करके विशिष्ट प्रकाश में बैठ गया हो ऐसा लगता है क्यों जिस क्षेत्र में जिस देशावत छिन्न में विशिष्ट प्रकाश दिखाई दे रहा है उस देशावत छिन्न में सामान्य प्रकाश नहीं दिखाई देता है ना अभी दृष्टांत में भी शंका होती है क्या वाक्य में वहां भी दो प्रकाश है सूर्य का सामान्य और सूर्य का विशेष तो मानना पड़ेगा नहीं वहां है सामान्य प्रकाश के बिना विशिष्ट प्रकाश उस पर टिकी नहीं सकता है सामान्य प्रकाश को हटा करके विशिष्ट प्रकाश नहीं बैठता सामान्य प्रकाश के तो प्रकाश दिखा था था था। साथ एकात्मता को प्राप्त होकर दिखाई देता है इसलिए आपको नहीं लिखता अलग अलग दो नहीं दिखाई दे रहा सामान्य और विशेष विशेष ने क्या किया सामान्य के साथ तादात्म्य हो गया कैसे पता चला आपको मान्य चार विशिष्ट प्रकाश खड़ा कर दो चार अलग अलग चार दर्पण से छोड़ो एक टॉर्च जला दो चार अब जहां जहां टॉर्च दर्पण से विशिष्ट प्रकाश दिख रहा है चार दिख रहे हैं उन चारों को बीचों बीच में क्या है जहां विशिष्ट नहीं है सामान्य है ना वहां ये सामान्य तो लोप नहीं हुआ विशिष्ट के आने पर अगर जहां विशिष्ट दिख रहा है वहां पर भी सामान्य बना कि विशुद्ध का हटाने पर गुजर पुनः सामान्य दिखता है और विशिद का लाने से पहले भी वहां सामान्य था से पहले भी सामान्य है बाद में भी सामान्य रहा बीच भले विशिष्ट दिखाई देता हो उस समय भी सामान्य है यह मानना ही होगा पर तक ना दिखाई देने कारण क्या है प्रकाशंगत तादापन्न का जैसे सामान्य जल है उसमें आपने डाल दिया गंगा अब कहो हमको सामान्य जल गंगा जल अलग करके दिखाओ कैसे दिखाओगे आप दिखा पाएंगे सामान्य जल को अलग और गंगा जल को अलग आप नहीं दिखा सकते ठीक उसी प्रकार यहां पर भी है सामान्य प्रकाश पर जो विशेष प्रकाश पड़ा है वैसा ऐसा ताजात्म्य गया है कि आप उन दोनों को अलग करके वो दिखा नहीं देते दिखा सकते किंतु तो मानना होगा ही कि सामान्य जल है ये केवल गंगा जल नहीं जैसा व्यवहार करते हो तो सर यहां पर व्यवहार मानना पड़ेगा तो कि केवल विशिष्ट प्रकाश नहीं हो सकता निश्चित सामान्य प्रकाश के आधारीभूत विशिष्ट प्रकाश चाहिए जब वहां मान लेंगे फिर यहां पर मानना पड़ेगा यह शरीर को केवल बुद्धि प्रकाशित नहीं कर सकती जब तक ब्रह्म चैतन्य से प्रकाशित नहीं होता कुटस्थ चैतन से प्रकाशित नहीं होता बुद्धि तो उसको प्रकाशित नहीं कर सकती सामान्य प्रकाश के बिना विचित्र प्रकाश का व्यवहार ही नहीं होगा सूर्य ना हो विषय प्रकाश कहां से आ जिस पर सामान्य प्रकाश ना पड़ा हो वहां विषय प्रकाश काम कर सकेगा का क्या नहीं कर सकता सामान्य प्रकाश रात्रि में भी सामान्य प्रकाश है बिल्कुल शत प्रतिशत अंधकार तो कोई अनुभव ही नहीं कर सकता कि अंधकार को कौन देख रहा है आप देख रहे हैं ना अंधकार को आप देख रहे हैं किससे देख रहे हैं आप आंख से आंख से कैसे देखेंगे आंख तो उसी चीज को देखता है जिसको प्रकाश के अंदर हो जो जिस पर प्रकाश ना पड़ रहा हो उस तो आंख देख सकता है आप यदि आंख से अंधकार को देख रहे हैं इसका मतलब अंधकार पर प्रकाश पड़ रहा है कुछ जिस प्रकाश में आप अंधकार को देख रहे हैं अर्थात अंधकार पर पड़ता हुआ सामान्य प्रकाश अंधकार को देखने के लिए उपयोगी है उतनी प्रकाश ज्यादा उतनी न्यूनतम प्रकाश को अंधकार का अविरोधी भी मानना पड़ेगा अंधकार का अविरोधी भी माननी पड़ेगा विशेष प्रकाश का है का विरोधी लोक में भी हम देखते हैं कई चीजें ऐसे हैं जो तो सामान्य रूपेण हमें दिखाई नहीं देता विशेष थर् दिखाई देता है, विशेष प्रकाश तब तो दिखेगा जैसे आप जल में कीटाणु है दिखाई देता है हाथ ग्लास में लो पानी कुछ नहीं दिखता है और उसको ले जाओ माइक्रोस्कोप होता है ना उसके नीचे रख दो माइक्रोस्कोप में लाइट होती है स्पेशल लेंस होता है उसे देखोगे की टण घूमते हुए दिखाई देंगे जो ये सामान्य प्रकाश थी उस प्रकाश से दिखाई नहीं दिया हमको लेकिन विशेष में दिखाई दिया कुछ चीज ऐसे उल्टा होते विशेष में दिखाई नहीं देते सामान्य में दिखाई देते विशेष प्रकाश डालो तो दिखेगा नहीं प्रकाश हटाओ सामान्य प्रकाश में दिखा देगा अंधकार ही तो है <laughs> ऐसा कौन सा चीज पूछ रहे जो वो रहे जो कर है, है सामान्य प्रकाश हम देख रहे हैं अंधकार नहीं <laughs> ऐसा और भी चीजें विश्व प्रकाश डालोगे ना ऐसा चमकने लगता है आप देख नहीं सकते और तो सामान्य मिले जो दिखाई देगा जैसे कई बोतलें आती में दवाएं वगैरह से लिखा रहता अक्षरों में वैसे चमकते रहता है वो और लाइट में ले जाओ तो कुछ भी दिखेगा पढ़ सकते बनाया हुआ ऐसा है ना कि ज्यादा प्रकाश और चमक देक्ट हो रहा है तो कुछ दिखेगा ही नहीं आम को चमक लगता है तब पढ़ नहीं पाता और सामान्य प्रकाश में जाओ ज्यादा चमक ना हो गए उसको दिखाई देता है अब ऐसे भी है बिल्कुल छोटे छोटे काले अक्षर में काले अक्षर में लिख दिया और उसका विशेष प्रकाश में ले जाना पड़ता तब दिखाई देगा तो नहीं दिखाई से व्यवहार में हम देखते हैं कई चीजें सामान्य प्रकाश में दिखते हैं विशिष्ट में नहीं दिखते हैं कल विशिष्ट में दिखाई देते हैं सामान्य में नहीं दिखाई देते लेकिन इतना जरूर है सामान्य में जो दिखाई देता है वो तो ठीक है लेकिन विशिष्ट में जो दिखाई दे रहा है वहां पर भी सामान्य के बिना केवल विशिष्ट के द्वारा दिखाई नहीं सामान्य पहले है, तब विशिष्ट है ना खादित्य दीप्तिपलबा दर्पण के द्वारा जो आदित्य का प्रकाश पड़ रहा है उस विशिष्ट प्रकाश के अलावा उत्तरी देश में खादित्य दीप्ति सामान्य प्रकाश तो नौ उपलब्ध हमें अनुभव में नहीं आता भी, भी नहीं भी है इस बात को समझाने के लिए वाक्या क्या, क्या चीज है एक एक को सोचो अच्छे तरह से विचार करके देखोगे तो पता लगता है सारी चीज एक एक करके समझ में आएगी वह क्या क्या है तो कैसे करना उसके लिए चार दर्पण पकड़ लो एक दर्पण से नहीं पकड़ में आए एक दर्पण को सांग लेंगे तो समझ में नहीं आएगी चार दर्पण छर्पण लगा घटवृत्ती पटवृती मटवृति चार छता है चार छर्पण हो गया उपाज कर देनादित्य दीप्ती नाम बहु संधिश इतरा वे तम अभावी प्रकाशते अनेक दर्पण आदित्य दीप्ति नाम बहु संधिशु अनेक दर्पण के द्वारा प्रतिफलित आयुत्य के प्रकाशों का बहुसंधिशो उन विशिष्टों के बीच विश में क्या है संधि उसको संधि कहते बीच क्षेत्र को एक विशिष्ट प्रकाश एक दर्पण का पड़ा दूसरे दर्पण का विशिष्ट प्रकाश वहां पड़ गया दोनों का बीच के एक संधि है खाली जगह है जहां विशिष्ट प्रकाश नहीं है वहां सामान्य प्रकाश है बहुसंधिशो इतरा वे इतरा सामान्य दीप्ति दर्पण दीप्ति से भिन्न खादित दीप्ति सामान्य कौन है यहां खादित दीप्ती वो भाजपा दीप्ति ही दर्पण दीप्तियों का संधियों में एक दर्पण दीप्ति दूसरी दर्पण दीप्ति का बीच का जो संधि प्रदेश में खादित दीप्ति दिखाई देती है और कहीं वो आप बीच में दिखाई दे रही है ताशाम इतना ही तावे थे और विशिष्ट को सब हटा दो तो भी वो प्रकाश रहेगा रहेगा कि नहीं रहे इसका मतलब रहशिष्ट दर्पण दीप्ति का होना न होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है खादित दीप्ति तो सदा रहता है अर्थात तो खादित दीप्ति को बाध करके दर्पण दीप्ति नहीं होते सूर्य का जो सामान्य प्रकाश को बाध करके हटा करके मिटा करके नष्ट करके दर्पण का दीप्ति पड़ता नहीं है ये साबित हो गया क्योंकि दर्पण दीप्ति हो या ना हो संधि और असंधि सब प्रदेश में सामान्य दीप्ति रहती ही है अब इतना ही विशिष्ट दीप्ति काल में हमें विशिष्ट दीप्ति स्थल में तेज में सामान्य खाली दीप्ति नहीं दिखाई देता है संधियों में खाली दीप्ति का अनुभव हो जाता है किसी बात के में केनो प्रतिषद में क्या है प्रतिबोध विदितम मतम प्रतिबोध विदितम ये मदम एक ज्ञान हुआ हमें घटा ज्ञान दूसरा ज्ञान हुआ पटक ज्ञान दो ज्ञानों के बीच में क्या था वह केवल आप थे कूटस चैतन्य अनुभव जब कर रहा है विशिष्ट चैतन्य रहा जब आदि कोई विषय ही नहीं रह जाए उन वृत्तियों के बीच में विशिष्ट वृत्तियों का बीच में जो सामान्य है वो कूटस चेतन और विशिष्ट वृत्तियों में कूटस चेतन भी है और विशिष्ट चेतन भी है क्योंकि सामान्य चेतन सदा सर्वत्र व्यापक होकर विद्यमान है ही उसे बाधित करके विशिष्ट चेतन का व्यवहार नहीं हो सकता यानी का बहुदर्पण कन्या कु तदरत मंडलाकार विशेष प्रवाह दृष्यंत है जो अनेक अर्थात बहुत दर्पण से जो जन्य कुड्य में जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर दिखाई दे रहे हैं मंडलाकार विशेष प्रवाह जैसा दर्पण से निकलता प्रवेश किया तो गोल गोल आकार जैसे दिखता है इसलिए मंडलाकार गोल गोलाकार में विशेष प्रकार दर्पण का आके दीवार पर थोड़े थोड़े दूरी में पड़ रहा है उन थोड़े थोड़े दूरी में पड़े हुए दर्पण के प्रकाशों का बीच में इतना प्रकाश रूपा खादित्य प्रभा सामान्य प्रकाश रूपा जो खादित्य की प्रकाश है वो व्यक्त मन अभिव्यक्त उपलब्ध अभिव्यक्त रूपेण उपलब्ध हो जाता है तासाम दर्पण जन प्रभा अभाव और आप देख लीजिए जब दर्पणों से निकला जो विशिष्ट प्रकाश थी उसके अभाव में क्या हो जाएगा जिस देश में जिस देशावच्छिन्न में आप दर्पण का विशुद्ध प्रकाश देखे थे वहां क्या दिखाई देगा प्रकाश हटने पर वहां सामान्य प्रकाश दिखाई देगा दर्पण अपगमा देना तो कैसे हट गया विशुद्ध प्रकाश दर्पण को ही हटा दो है ना तो क्या हुआ, तो हुआ? असत्वे स्वयं सर्वत्र प्रकाशित ताव सामान्य प्रकाश जो खादित्य प्रकाशता वही सर्वत्र सामान्य रूपण प्रकाशित होती रहता है ठीक उसी प्रकार यहां पर स्थिति है आपके अपना शरीर के अंदर बाहर दृष्टान्त सिद्धमर्थम दाष्टान्ति के योजना चिदाभास विशिष्टा तथा अनेक ध्यामसो। संधि ध्याम भाष यंत्र विविच्यता चिदाभास भाष विशिष्टा तथा अनेक धिया अनेक धिया लटाकार प्रति पटाकार प्रति मटाकार प्रति अनेक बुद्धियां हो रही बुद्धि प्रकार से नहीं अलग अलग विषयों को लेकर भी बुद्धि भाग रही है जब बुद्धि जब जाती है बुद्धि तो जा नहीं सकती बुद्धि कल कर जागृत तो करेगी क्या जा। बुद्धि तो जड़े बिना बुद्धी बुद्धी चली भी जाए तो वस्तु ग्रहण नहीं हो सकता जैसे कई बार होता है आप तो सोचते है सड़क पर जा रहे हैं और सामने सामने तो आपको भी दिखाई भी नहीं देंगे दिमाग कहीं और सोच रहा है भाई आंख खुला है आँख से प्रकाश देखते तो रहे टकरा तो नहीं रहे हैं आप नहीं टकरा जाना चाहिए टकरा भी नहीं रहे हैं देख भी नहीं रहे, हैं। भी नहीं रहे हैं बड़ा ऐसी विचित्र स्थिति है, बड़ी चल रहा है, भी है वो, दिमाग अन्य वृत्ति जो है वस्तु को ग्रहण नहीं करता केवल वृत्ति जाने से फायदा नहीं करने वृत्ति चाहे खुद भी हम जाए तब हम देखते हैं उसको खुद हम कैसे जाते हैं वृत्तारूढ़ पहुंचता है, चेतन्य। है।, करके है। वृत्ति क्या समझा था? एक तालाब है तालाब से नाली निकली हुई है नाली खेती में जा रहा है और तालाब से पानी छोड़ा तो पानी में क्या गया पहले तालाब के आकार में था वहां से निकला दो तो? नाली का आकार तो धारण कर लिया वहां चाहिए खेती में तो जो आकार खेती का वो आकार को प्राप्त कर लेता है ठीक उसी प्रकार से बुद्धि रूपी टंकी है यहां इसमें चैतन्य का जो प्रतिफल पड़ा है चैतन्य चे, कैसा है है। विद्यमान जैसे पानी टंकी का आकार को प्राप्त कर लिया चैतन्य हो गया बुद्ध आकार बुद्धि से निकली क्या अभी वृत्ति वृत्ति है ना वृत्ति जब निकली तो उसमें चेतन आरूढ़ हो गया अब वो वृत्तिवचिन चेतन का जाएगा फिर वह गया किस आकार को प्राप्त कर गया विषय आकाराकर भटाकर को तब तो विषयावचन चेतन का आ जाएगा अंत करणावचिन चेतन बुद्धिवचिन चेतन हो गया विषय वृत्तिवचिन चेतन विषयावचिन चेतन ये तीनों जब एक होते तब विषय का प्रकाशन होगा केवल वृत्ति से काम चलेगा वृत्ति में चेतनी भी जाता वृत्ति चिंतित जाने का व्यवहार करते वृत्ति का जाने से चेतन के चेतन यहाँ भी है सर्वत्र जा रही है वृत्ति का जाने से चेतन में जाने का व्यवहार हुआ जिससे घटाकाश का आने जाने का व्यवहार हो जाता है घट के ले आने ले जाने आकाश तो आता जाता नहीं है सर्व्यापक है ना कैसे आएगा आप घड़े को लाते हो व्यवहार तो लाया पर वृत्ति गई व्यवहार हो गया वृत्ति चेतन चला चे गया और अगर विस्तार देखिए चिदा विशिष्ट नाम चिदा भाष विशिष्ट क्या है अनेक बुद्धि वृत्ति असौ संधि धिया मभा वंच और ये जो सामन प्रदर्श का है वो संधियों में है और धियाम अभाव बुद्धियों की वृत्तियों के अभाव में भी वो रहेगा भाषण उन सबको भाषित करता हुआ प्रविच्छेताम उन सबको भाषित करता हुआ उस सामान्य कुटस चैतन्य को आप अलग करके समझें असौ प्रविच असम ने उस कुट चैतन्य को पृथक करके आप समझने की कोशिश करें अर्थात एक घट अगर वित्तविंद चेतन घट को प्रकाशित कर रहा है पटाकार पटक प्रकाशित कर दिया उन एक के होकर दूसरे को का बीच काल क्या है संधि है जैसे एक दर्पण प्रकाश दूसरे दर्पण प्रकाश बीच में जैसे यहाँ घटक ज्ञान और पटक ज्ञान घटकार पटाकार वृत्ति घटाव सिंचेतन पटाव सिंचेतन दो दीकर उन दोनों के बीच में ये दो के होने का बीच काल में सामान्य प्रकाश है सामान्य चैतन्यूटन और जो विशिष्ट भी हैं, उनमें भी क्या है आधारभूत है है, भी? सामान्य ही क्योंकि उन विशिष्ट के अभाव में वो रहता ही है अतएव कहते हैं ध्याम संधि और वृत्तियों के अभाव को भी प्रकाशित करता हुआ वह जाए जो चैतन्य अवश्य है इस प्रकार अलग तक विशिष्ट से उसको ग्रहण करना चाहिए ये तो कहा घटाया बाहर में पहले घटा दिया बाहर में ना घट आदि वृत्ति को लेकर के अब अंदर भी घटाना पड़ेगा ना जब आग बंद किए हुए हैं तब अनेक वृत्ति कौन से कौन से होंगे आपके अनेक वृत्तियां तब भी होंगे ना अब एक वृत्ति दूसरे के बीच में सामान्य मिलना पड़े वहां भी अनेक विशिष्ट होंगे और बीच बीच में सामान्य होंगे और जो विशिष्ट होंगे उनका भी अधिष्ठान रूपेण सामान्य मानना पड़ेगा उस तरह से अंदर में भी विशिष्टों से सामान्य को पृथक करके समझना पड़ेगा वही करे है इधानीन देह अंतस्थ कुभा भेद प्रदर्शन देहा चिदावास ब्रह्मणी विभ्य दर्शेती अब इसलिए देह के भीतर में कुटस्थ भेद प्रदर्शन कराने के लिए पहले हम क्या करेंगे देश बाहर में और स्पष्ट से दृष्टांत अब तो बोला था ना? में कैसे दो अलग अलग है घट को चिदाभाष प्रकाशित करता है और ब्रह्म भी प्रकाशित करता है दर्पण दीप्ति दोनों ने प्रकाश की थी उसी प्रकार घट को प्रकाशित करता है और प्रकाशित करता है यह बात सिद्ध करना पड़ेगा तब तो दृष्टान और इस बात को पहले बाहर सिद्ध करेंगे उसके बाद उसको भीतर के वस्तु में सिद्ध करना है अत पहले बाहर में स्पष्ट करने के लिए कहते घट का घट से न्याद का ब्रह्म चिदाभास वृत्ति व्याप्ति करके बुद्धि की वृत्ति गई वृत्ति चेतन में गया न चिदाभास चला गया और इसे क्या गया घट का कारधिस्था सिद्ध घट मात्र एकागार बुद्धि में स्थित जो चैतन्य क्या कर दिया घटम एवं अवभाषित केवल घट को प्रकाशित करता है पेन घट ज्ञान हो गया है, यह किसको पता चलेगा? घट ज्ञान कौन प्रकाशित करेगा घट को चिदाबास ने प्रकाशित कर दिया वृत्चि कर पहुंचा और घट को उसने प्रकाशित कर दिया आई घट को प्रकाशित किया कौन चिदाबास ने इन घटक ज्ञान को कौन प्रकाशित करेगा चेतन करेगा ज्ञा तो घट घटक ज्ञानवान हम ये जो क्या बोलते हैं अनुव्यवसाय ज्ञान क्या मानते हैं व्यवसाय प्रकाशित करता है घट ज्ञान ज्ञान को प्रकाशित करता है घट को प्रकाशित करने वाला ज्ञान को व्यवसाय ज्ञान कहते हैं घटक ज्ञान को प्रकाशित करने वाले जो दूसरा ज्ञान उसको अनुव्यवसाय करते हैं और नहीं आए कि लोग घटक ज्ञान को स्व प्रकाश नहीं मानते किंतु घटक ज्ञान को प्रकाशन वाले प्रकाश जो दूसरा कौन अनुव्यवसाय ज्ञान उसको स्व प्रकाश मानते नहीं तो अनावस्था दोष हो जाएगा ना एक ज्ञान को प्रकाशित करना आपने दूसरे ज्ञान माना और दूसरे ज्ञान को कौन प्रकाशित करेगा तीसरा माननी पड़ेगी यदि को भी स्व प्रकाश हो तो फिर तीसरे को चौथा अनवस्था हो जाएगा कहते कहीं ना कहीं रुक नहीं तो हम दूसरे में रुक जाएंगे व्यवसाय कर करना व्यवसाय ज्ञान होता है तो है ही है ना व्यवहार में भी अयंट कितना ज्ञान हो गए एक को और दूसरे का नहीं नहीं मेरे को तो ज्ञातो घट में घट ज्ञान वाला हूं ये भी मालूम मेरे को हो रहा है अयंगठ और ज्ञातो घट में बहुत अंतर है अयंघट आई है और ज्ञातो घटक आंतरिक यह घट है बोल रहा हो पहले तो बाहर चीज को हम राशन कर रहे हैं और मैंने घट को जान लिया ये जो कह रहे हो ये अपना आंतरिक भीतर का बाहर में विद्यमान घट को मैंने जान लिया ऐसा अटान घट ज्ञानवान ये, हो, ये शब्द होता है ये भी एक दूसरी ज्ञान है ये अलग है किससे अय चक्षुजन ज्ञान से ये ज्ञान अलग इस ज्ञान के लिए चक्षु की जरूरत नहीं है अयंग के लिए चक्षु की जरूरत है ज्ञातो घटक के लिए शक्स की जरूरत नहीं आपने घट को देखा आंख बंद कर लिया बाद बोल सकते घट ज्ञान वाला मैं हूं कि मैंने घट देखा था पहले घट देखा था ना उस अनुसंधान करके आप बोल सकते हैं घट का ज्ञान बढ़िया हो गया है ये जो अंदर में घट ज्ञान का निश्चय होता है आपको अनिश्चात्मक जो ज्ञान है उसके पुनः वो ज्ञान का नाम अनुव्यवसाय है वो इसे दो कोठी मान रहे हैं इसे दो पृथक ज्ञान जैसा व्यवहार चिदाबाद जिसे प्रकाशित कर दिया उसको क्या व्यवहार किया अहिंगट और जिसको प्रकाशित करता है उसका नहीं तो अहम ये व्यवहार होगा वहां पर शब्दों में भी फर्क पड़ जाता है क्योंकि दो तो अलग अलग प्रकाशित कर रहे हैं चिदाबास ने जिसे प्रकाशित किया उसको क्या कहते हैं अहंगठ और वृत्ति व्याप्त होकर के चिदाबास को प्रकाशन कर लिया लेकिन उस घटक प्रकाशन का पुनः प्रकाशन जो हुआ जिसका निश्चय आपने कर लिया या तो घटक या घट हम कह दिया वो उठस चेतन से प्रकाशित यही प्रक्रिया को अब शुरू करते घटस ज्ञातता ब्रह्म घट के ज्ञातता को पहले क्या हुआ घटम एवं भाषित कौन चित, कौन सा चित? घटे का आकारता चित्त घट रूपी एक आकार को प्राप्त हुआ धीमे जो स्थित चित्र वो क्या गया? केवल घट घटम और दूसरे ने कौन है दूसरा? एकाकार उसके द्वारा क्या हुआ ब्रह्म चैतन्य घट से ज्ञातता अर्थात ज्ञातो घट घट ज्ञान वान ये व्यवहार बोला जाता है इस चीज को प्रकाशन किया काफी विचार चले गया चलेगा चलेगा देखिए ये सब बातों पे का घटस्य एकस्य आकार घटी मैंने घटरूपी एक, आकार एक वस्तु के आकार के सदृश आकार को कौन प्राप्त किया बुद्धि की यस्या, सा, उसे क्या कहते घटका वृत्ति तथा विधाया बुद्धो वर्तमान बुद्धि में क्या है चैतन्य पड़ा पड़ा हुआ है विशिष्ट क्या नाम है उसका दो वो क्या करता है केवल घट को प्रकाशित करता है जिसको आप कैसे व्यक्त करते हो अयम घट जब चिदाभास ने घट को प्रकाशित कर दिया उत्तरी से अभी निवृत्त हो जाओगे ध्यान नहीं दोगे आगे की बात को तो आप इतना ही बोलोगे अयम घटा बोलो लेकिन चिंतन करना और सोचा कि पक्का ज्ञान मेरे को हुआ कि नहीं हुआ है। हुआ है तो मैं घट ज्ञान वाला हूँ मन में ये अनुसंधान करके निश्चय करेगा वो जो निश्चय होता है ज्ञानता क्यों धर्म उस घट के धर्म और प्रकट हुआ क्या है ज्ञात था मेरे द्वारा जान लिया गया उस व्यवहार बोलोगे कैसे बोलोग घटो ज्ञात व्यवहार हेतु घटो ज्ञात घट ज्ञानवान हम इत्याग्र व्यवहार का कारण है कौन वो धर्म धर्म कौन सा है ज्ञात नाम कहा रहता है वो घटाधि विषयों के अंदर घट कल्पनाधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य साधन भूत और वो किसके तरह प्रकाशित हो रहा है घट की कल्पना का अधिष्ठान सामान्य चैतन्य सामान्य प्रकाश जो कि आपका कुटस्थ चैतन्य वही भ्रम चैतन्य उसके द्वारा अवभाष प्रकाश होते चैतन्य नहीं वो घट प्रति संभवादी प्रश्न उठता है सामान्य जो घट का अधिष्ठान बुद्ध सामान्य चैतन्य वो वही हमें कुटस्थ सर्वव्यापक चेतन उसका नाम कुटस्थ अगर जो चैतन्य घट का अधिष्ठान वही चेतना बास का भी अधिष्ठान वही कुटस्थ आ जाता है उसको बाहर में ब्रह्म कहते हैं जीव के लिए कुटस्थ कहते हैं उसी चीज को, नाम पढ़ और नाटस्थ में नहीं, का अधिष्ठान को कुटस्थ कह दिया और ये समृष्टि का अधिष्ठान को, को ब्रह्म नाम से कह दे रहे हैं नहीं कोटस को में कोई अंतर नहीं है इसे ब्रह्मचैतन में कूटस चैतन्य के द्वारा जब कोटस चैतन्य घट ज्ञान को प्रकाशित कर सकता, मेरे रहने प्रकाशित कर सकता है घट में तो वह सिद्धांत दोष कहेगा सदा सर्वथ है ही ना सबको प्रकाशित कर ही है पर आपको ज्ञान हो जाएगा आपका जो कोटस् रूप ब्रह्मचैत व्यापक सर्व्यापक है नहीं? सारा ना सारा संसार्पित है ना यह सारा संसार से कल्पित है वो ही संसार को प्रकाशित करने लग जाए सीधे बिना आपकी बुद्धि के व्यवहार का फिर क्या होगा सारे ज्ञान आपको जाएगा भले ही सर्व्यापक सामान्य ब्रह्मचेतन में सारा संसार है वह हैतन वाले संसार को प्रकाशित भी कर रहा हो अपने प्रकाश के द्वारा जब आपकी बुद्धिवृत्ति नहीं जाएगी तब आपको ज्ञान सूर्य का प्रकाश सारे चीजों को प्रकाशित करके नहीं कर रहा लेकिन जिसको आपकी आंग की वृत्ति पहुंचती जिस पर उसी को तो आप देखोगे उसी का ज्ञान आपको होगा कि सर का ज्ञान हो जाएगा अरे सामान्य प्रकाश सभी पर पड़ रहा है सामान्य प्रकाश सभी पर पड़ रहा है और सभी का प्रकाशन कर रहा है सामान्य प्रकाश उतनी मात्र से आपको ज्ञान नहीं होता कब ज्ञान होता है जब आपके चक्षु से विशेष वृत्ति जाएगी और कल सारा जगत ब्रह्मचैतन के बल प्रकाशित सामान्य रूप में सदा हो रहा होगा तो भी जब तक हमारे बुद्धि से वृत्ति निकल कर नहीं जाती तो हमें उसका ज्ञान नहीं होगा लेकिन पूर्व पक्षी का तर्क था जब घट में विद्वान ज्ञात तक को प्रकाशित करता है घट को क्यों नहीं प्रकाशित करेगा तो सिर्दांति घट एक कहेगा घट को क्यों प्रकाशित कर रहा है कौन मना कर रहा है इन हम नहीं ज्ञान होगा ना उसके अंदर प्रकाशन से। ये सूर्य के सामान्य प्रकाश के द्वारा सारा जगत प्रकाशित हो रहा है इस समय इसके इस भी प्रकाश पड़ रहा है ना नहीं पढ़ रहा है सूर्य का प्रकाश दसवीं भी पढ़ रहा है सूर्य का प्रकाश ट्रा वाला में पढ़ रहा है आपको ज्ञान दिख रहा है क्या ज्ञान हो रहा है उन चीजों का सूर्य से प्रकाशित तो उन वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है आपको उतनी चीज जहां आप नजर डालोगे उतनी चीज आपको दिखे उतनी का ज्ञान आपको होता है सामान्य प्रकाश, जिन पर पड़ रहा है उन सबको प्रकाशित तो करता ही है नहीं उत्तरी मे हमें ज्ञान नहीं होता छीर उसी प्रकार यहां पर भी इस बुद्धि के बिना घट ज्ञान हमें नहीं हो सकता चेतन प्रकाशित करते प्रकाशित घट का हमें ज्ञान नहीं होगा जब तक तो चिदाभास से घट का प्रकाशित नहीं होता तब तक तो हमें घट का ज्ञान नहीं हो सकता बुद्धि की किमर्थ इत्याटी पीछे घटसता आदिभेद सिद्धा घट से ज्ञातता आदिभेद सिद्ध्य ये भेद तो कहां से होगा सामान्य प्रकार सारा संसार प्रकाशित हो रहा है सब विषय समान है उसके लिए हमारे तो अंदर पड़ रहा है ना घट है ये भेद हमारी बुद्धि पैदा करती है ब्रह्मचेत्र तो सूर्य प्रकाशित कर रहा है आदमी ने वहां पर शौच करके कर आ गया वो गंधे को भी प्रकाशित कर रहा है कि नहीं कर रहा सूर्य मुझसे कोई फर्क है, को है? को थोड़ी कहगा रही है तो चट्टी प्रकाशित नहीं करूंगा है बड़ा सुंदर फूल खिला है इसको मैं प्रकाशित करूंगा सुगंधेरा है ऐसा भेद भाव सामान्य प्रकाश करता नहीं भेद कौन कर रहे हैं आप करते हो ये दुर्गंध है गंदी चीजें चीज है हटाओ से सुंदर है बढ़िया है इसको प्यार कर हाथ पकड़ेंगे उसको ले जाएंगे स्कूल नहीं फूल को तोड़ के तो ये जो भेद कौन कर रहा है आप जीव करते हो सामान्य नहीं कहता ये विशिष्ट है ना वो भेद को पैदा करता है सामान्य प्रकाश की दृष्टि में कोई भेद ही नहीं है इसलिए कहते हैं कि ये जो हम हैं घटस्य ज्ञातता आदि भेद सिद्ध्यथा क्योंकि बुद्धि से घट ज्ञान का प्रकाशित होता है घट का कौन प्रकाशित करना है? अब बुद्धि जाएगा घटा भाव के भी तो प्रकाशित कर देगा बुद्धि की जरूरत पड़ेगी बुद्धि की वृत्ति गई घट नहीं मिला तो घटा भाव ग्रहण कर लिया उसने लेकिन घट का अज्ञातता कौन प्रकाश के अज्ञान है ना उसकी नहीं रहेगी ऐसा घटान हुआ तो घट में ज्ञातता है घट के अज्ञान है तो उसमें अज्ञातता होनी चाहिए वो अज्ञातता कौन प्रकाशित करेगा इसे अज्ञात घट बुद्धि उदया ब्रह्मात तू ज्ञात बुद्धि वृत्ति जाने से पहले वह घट मेरे द्वारा ज्ञात है ऐसे कौन कर रहा है ये ब्रह्मचेतन गये का काम है कि बुद्धि गई नहीं वहा इसे बुद्धि का उदया बुद्धि जगकर के वृत्ति बनकर वहां पहुंचने से पहले आपके अंदर यह निश्चय है कि मुझे को घट का ज्ञान नहीं है मुझे समझना पड़ेगा घट क्या चीज है आप ले जाया जाएगा दिखाया जाएगा आप देखोगे तब आपकी बुद्धि गई वहां जिसको दिखाया जाएगा उसमें आपकी बुद्धि जाएगी तब उसको पकड़ेगी तब समझेगा ओ ये घट है आज तक मैं इसको जानता नहीं था घट बुद्धि तो के वृत्ति जा करके ग्रहण करने से पहले बुद्धि उदय से पूर्व में जो उस ज्ञातो एयम अज्ञातत्व नेता अज्ञात अय घटो मेरे को घट का ज्ञान नहीं है ऐसे घट संबंधी अज्ञान को आप घट में जान रहे कि नहीं जान रहे घट विषय अज्ञातता का ज्ञान हो रहा है ना उसमें और बाद घट विषय ज्ञान भी ज्ञातता जो हो रहा है क्या अंतर रहेगा दोनों मंत्र कौन पैदा कर है बुद्धि के वजह से कि बुद्धि से पहले अज्ञातता बुद्धि के बाद ज्ञात अतः बुद्धि के वजह से अज्ञातता और ज्ञात भेद पैदा हुआ बुद्धि उदय पूर्वक अज्ञात बुद्धिदय पश्चात ज्ञात इसे बुद्धि के वजह से घट में ज्ञातता और अज्ञातता दोनों व्यवहार होता है अच्छा दोनों की प्रकाशन कौन करेगा ब्रह्मचेतन ही करेगा तो ब्रह्म न उपरिष्ठातु ब्रह्म ब्रह्मणा एवं उपरिष्टात में बुद्धि उदय पश्चात बुद्धि उदय के पश्चात में क्या हुआ ज्ञातत्वेन उसी घट को जिसको पहले अज्ञातत्व ने जाना था अब उसी घट को ज्ञात आपने जान लिया इत्यसो भेदा ये जो भेद है इस भेद के कारण कौन है बुद्धि का उदय और अनुदय अरे बुद्धि के बिना यह और अज्ञात भेद व्यवहार नहीं हो सकता ब्रह्मचेतन से भिन्न बुद्धि बुद्ध को मानना ही पड़ेगा और भास को भी मानेंगे तभी इस अज्ञात प्रकाशित बुद्धिपत्त सत्या ब्रह्मणव प्रकाश देगी इन भेद नान्य काने का तापर्य घट ज्ञान घट का ज्ञान दोनों को ब्रह्म ही प्रकाशित करता है और घट मात्र को चिदाभास घट के ज्ञान और कौन प्रकाशित कर रहा है ब्रह्म और घट को निष्काश ने किया तत्व पर भी समझना है मानी एक घट से ज्ञात अज्ञात दु रूपय कथम संभव पूर्व पक्ष महाराज भेद कहां से आ गया एक घट है और उसमें कभी ज्ञातत्व आ जाए कभी अज्ञातत्व जाए कैसे होगा अब एक मनुष्य में कभी मनुष्यत्व आ जाए कभी पशुत्व आ जाए दोनों कैसे हो सकता है या तो मनुष्य तो पशु है होता है ये हम तो बदलता है क्रोधादि से आविष्ट हो गया तो पशुत्व आ गया अशांत मनुष्य है तो मनुष्यत्व है उसके अंदर वेक विचार है तो मनुष्यत्व है वे विचार नहीं है तो पशुत्व है से बुद्धि पूर्व में अज्ञातत्व बुद्धि पश्चात में ज्ञातत्व ज्ञात है घटना पूर्व पश्चिम एक घट में दो दो परस्पर विरोधी धर्म अज्ञात तो तो कैसे हो सकता है कथम संभव दोधनाया ज्ञातता अज्ञात निमित्त अज्ञान स्वरूपता दर्शेती ज्ञातता और अज्ञातता का भेद को समझने के लिए ज्ञान और अज्ञान में भेद को समझना पड़ेगा घट ज्ञान और घट अज्ञान घट ज्ञान ज्ञातता का कारण है और घट अज्ञान अज्ञातता का कारण है इसे ज्ञातता और अज्ञातता का निमित्त कौन है ज्ञान और अज्ञान इनके स्वरूप को पहले अलग अलग करके दिखा रहे हैं चिदा भाषंत वृत्तिर ज्ञानम लोहांत कुंतवत जाड्यम अज्ञान कुंगोदे लोहांत कुंतवत्त लोहान्तुत वृष्टान दे दिया इसका दो अर्थ है लोहांत कुंत का दो अर्थ लिया गया बूढ़ों का डंडा जो बूढ़े पकड़े ना लाठी तो लाठी में क्या होता है लकड़ी और नीचे में लोहा का टुकड़ा लगा रहता है ताकि फिसले नहीं लकड़ी उरेगा तो नोकरेगी तो पकड़ेगा उसको ढंग से वो नोखिला होता है थार होता है मुझे किसी मार भी सकते हैं बूढ़ों का असली डंडा तो मिलावट के बिना व्यवहार तो होता नहीं सामान्य प्रकाश तो विशेष प्रकाश की मिलावट से व्यवहार हो रहा है तो सारा व्यवहार मिलावट से ही है। झूठ और सच को मिलाए बिना व्यवहार होता ही नहीं आचार्य शुरू में सत्यानृत्य सत्या मिथुनीकृत ब्रह्मसूत्र के संबंध भाषा भी शुरू में बोलते हैं सच और झूठ को मिला के सारा व्यवहार होता है केवल सच व्यवहार करने योग्य ही नहीं केवल झूठ व्यवहार होता ही मिलावट है थोड़ा झूठ थोड़ा सच व्यवहार चलता है ऐसे दुनिया है 100 परसेंट सच कोई बोल नहीं सकता 100 परसेंट झूठ कोई बोल नहीं जो सच बोल रहे हैं उसे भी थोड़ा झूठ चिपका हुआ है जो झूठ बोल रहे हैं उसे भी थोड़ा सा जरूर है भगवान में देखते हैं गुरु चढ़ोंगा बीच में देखे हैं सब जगह ऐसी होगा पूरी बात बताएंगे ही नहीं छिपाएंगे जरूर तो हो गया ना झूठ हुआ फिर जितना आपने बोला पूरा सच कहाँ रह गया कुछ चीज छिपा रहे हो ना झूठ हो गया हो उतना जैसे झूठ हो गई और जितना झूठ बोल रहे हो उसे कुछ सब छिपा रहे हो पूरी व्यवहार में ऐसे चलता है इसलिए कहा कि व्यवहार तो बेकार बात है इसमें न पूरा सच्चा है कोई न पूरा झूठा है कोई इसे पढ़ना ही बेकार है सब अनुसार चलने जैसे चल रहा है गाड़ी चल रहा है चलने इसलिए यहाँ कहते ज्ञातता और अज्ञात दोनों उनका निमित्त कौन है ज्ञान और अज्ञान लोहान्तुतवत्त दृष्टान क्या लिया लोहांतवत इसे बूढ़ों का असली डंडा वही तो बोल रहे थे ना बूढ़ों का असली डंडा उसमें नीचे लोहा है अब दूसरा दृष्टांत क्या है बाढ़ भी पहले ऐसे बनते थे बाढ़ बेंत का होता था बेंथ होते ना बेंथ बेंथ लकड़ी होती थी तकड़ी सी और बड़ी हल्की होती हो। है वो हवा में भ्र भागता है इसे पेंथ की बनाते थे और सामने में उसमें बाण असली जो लोहे का धार था, उसको भी झार वे चीजों से लगा कर बनाते थे ताकि लग जाए मर जाए मर तो जाएं कुंतवत लोहान्त कुंतवत लोहा संबद्ध अंत यस्य कुंत काष्ठस्य कुंत मैने काष्ट लकड़ी कुंत कहते हैं लकड़ी को लोहा है अंत में जुड़ा हुआ जिस लकड़ी से उस लकड़ी का नाम लोहान्त कुंत लोहा अंत में जुड़ा है जिससे एक किस लकड़ी से ऐसे लकड़ी को हम कहते हैं कुंत लोहा संबद्धो अंत यश भौरी समास लोहा जुड़ गया है अंत में जिसका लोहा है लोहा जुड़ा है अंत में जिसका ऐसी जो लंबी लकड़ी जिसके अंत में लोहे का एक, एक टुकड़ा जोड़ दिया गया है उस लकड़ी विशेष का नाम लोहांत कुंत उसी के समान बुद्धि भी है ये बुद्धि वृत्ति जा रही है अंत में हमेशा साथ में चैतन्य रहता है चैतन्य के बिना केवल वृत्ति नहीं जाती है से लोहांत कुंत के समान चिदाभास जो है साथ में रहता है धीवृत्ति धी कैसी है चिदा भाषात जैसा कुंत कैसा है लोहांत कुंत है उसी प्रकार चिताबाशांत धी वृत्ति है ये वृत्ति है उसके अंत में क्या रहता है हमेशा कोने में लगा हुआ क्या है चैतन्य हर एक लकड़ी अंत में हर बाण में अंत में गए लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है जब भाला वगैरह होते हैं ना पूरे लोहे का तो थोड़े भाला होता है लकड़ी का होता है डंडा कोने में भाला का डाल देते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी वृत्ति है भृति गई का को कोने कोने में क्या रहेगा चैतन्य चिदाबास विशिष्ट होने से वह एक देश में रह सकता को है सामान्य व्यापक रहेगा विशिष्ट तो केवल आदि में या मध्य में अंत में रहेगा कई बार तो वृत्ति गई और चितावास में बीच में से लौट गया वृत्त आगे चली गई बीच में ही सोच में पड़ गया रुक गया कुछ चिंतन में लग गया भीतर आ गए वापस तो विषय को पकड़ेगा ही वह मृत्यु चला इसे कहते हैं यहां पर भी ये जो अंत तक जो जाता है ना चिदाबास वृत्ति गई कहा है? घट से टकराया वो अंत में जाकर गए जहां टकरा रहा है छू रहा है वृत्ति घट को उस जगह पर चिदाबास होगा तभी वह वृत्ति बच्चि चिदाबास घट को प्रकाशित कर सकते इसे कहते हैं चिदाबास शांत वृत्ति इसे लोहांत कुंत उस वृत्ति का नाम ही ज्ञान है घट इसी का नाम ज्ञान और अज्ञान क्या चीज है जाड्यम अज्ञान जाड्यम अज्ञान और उस वृत्ति का जाने पर चीज ग्रहण नहीं हुई उसी का नाम अज्ञान घट का अज्ञान हो गया घट पकड़ पकड़िया व्याप्त कुंभो जुधा उचित है इस प्रकार कुंभ जो है दो प्रकार से व्याप्त घट कुंभ मने घट दो प्रकार से व्याप्त हो गया है ऐसा निश्चय कर लेना